करना नहीं। तो को भी तो तो में मेरे अनिल मतलब वायु वायु में लीन हो जाए अथा समृष्टि वायु में लीन हो, तो मतलब वाय। हो, हो जाए ये कहा अर्थ करते है उसमें बृहराण वही मेरे ध्यान में था मेरे ध्यान में वही था की वहाँ इस है और ईसावास के भाग से भी उन्होंने अर्थ बदला है संकर ने वहां उनका अभिप्राय की हिरण गर्भ में लीन हो जाए गर्भ में मतलब बताया था ना किन साण उ और जो चतुर्मुख ब्रह्मा है वो कारण उपाधि वाला है ये सदैव सोमिद्रासीयम यह संकल्प कौन करता है जगत कारण ब्रह्म चतुर्मुख ब्रह्म संकल्प नहीं करता है कहीं पर हिरणगर्भ गर्भ ब्रह्मा के लिए आइए अलग बात है पर वो जो कारण है कारण ब्रह्म हैं तो कारण ब्रह्मिक कारण उपाधि है तो संकल्प करने वाला ए, एक मिनट हाँ संकल्प करने वाला कौन हिरण है हिरणगर्भ है कारण ब्रह्म है ना तो मेरे प्राण हिरणगर्भ में लीन हो जाए ऐसा कहते हैं अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे की तो हिरण के लिए एक शब्द आ शंकर में सूत्रात्मा सूत्र आत्मा समझेंगे कि जैसे मणि है गीता में आया है ना कि से की ए, सभी मणिया किसमें ना? ना? तो सूत्र सभी मणियों से संबंध होता है ना, ना? जैसे सूत्र सभी मणियों से संबंधित होता है तो सूत्र के समान सबसे संबंधित रहकर सबका संचालन करने वाला कौन है हिरण निर्मल इसलिए उसको सूत्रात्मा भी कहते हैं सूत्र के समान क्या है की सबका संचालन करने वाला सूत्र के समान सबसे संबंधित सम होकर संचालन करने वाला है इसलिए उसको क्या कहते हैं सूत्रात्मा हिरण गर्भ ठीक है तो मतलब क्या आचार्य अर्थ बदलना है यह अर्थ करते हिरण गर्भ में मेरे प्राण लीन हो जाए का ही मेरे ध्यान में था ठीक है इसलिए ठीक है सीधा परमात्मा में क्यों नहीं करते सीधा परमात्मा में क्यों परमात्मा में परमात्मा में कैसे परमात्मा तो निर्विशेष की उपाधि निर्विशेष ब्रह्म के बाद हिरण्य गर्भ अंतिम स्वरूप मतलब पहला तो हो गया निर्विशेष सिंह से ब्रह्म उसके बाद का विशेष स्वरूप मतलब हिरण्य गर्भिण्य मेरे भी वो वाला। hmm. आप इसको सुन ये तो है कि उधर का यहाँ क्या है कि दिज्ञा और अविद्या कथन चल रहा है ना hmm. तो ज्ञान करने के समुचे का पसंद चल रहा है hmm. तो समुचे वाले की मुक्ति तो होती नहीं है hmm. क्योंकि ब्रह्म विद्या और कर्म का साथ अनुष्ठान नहीं होता है सात अनुष्ठान कर्म के साथ किसका होगा देवोपासना का ठीक है इसरो देवो देवोपासना का हो जाएगा तो वो देवो देवोपासक है इसलिए ऊपर के लोकों में तो जाएगा न न तो मुक्तात्मा, मुक्तात्मा का प्रसंग नहीं हाँ। और वहाँ पर उपासक मुक्त होता ही नहीं है ज्ञान ही मुक्त होता है वहाँ ज्ञान और उपासना भी भेज करते हैं ठीक है और जबकि सुखियों में ज्ञान और उपासना सब एक ही अर्थों में प्रयुक्त हुए तो इस तरह से अब आप समझ लेंगे की वहाँ हिरण के लोक में प्राण चले जाएंगे, है ना और यहाँ मोक्ष का प्रसंग है तो यहाँ पर मुक्त आत्माओं के लोक में त्रिभा में प्राण नहीं जाएंगे तो उसी अभिप्राय से मोड़ दिया को, ठीक है? है, भी ना से। शिक्षा का पहले अपने ने तक की सुरक्षा कल देखी तो उसने उन्हें कसों तक देखी थी कब वो तो मिला नहीं तो जैसा बताया बाद में वही करना यथा के बाद में से अलग कुछ तो नहीं होगा नहीं होगा यही हो मानना पड़ेगा नहीं ना देते ही की भी से है मतलब अठंतर को कहने में है तो पहले क्या कहा जा रहा है अमृता आसमान कहा जा रहा है और फिर कहा जा रहा है अठहंधर को कहने में है अथवा आत्मा से आत्मा के उत्क्रमण के पश्चात में है आत्मा के उत्क्रमण के yes. De De yes. yes. आत्मा को उत्क्रमण कहा ना अथवा कर्माधी है कर्म के अधीन हाँ संपूर्ण का बोधक है जितने कर्म के अधीन है सबका बोधक है तो उसमें ब्रह्मा भी आ गए ना अच्छा तथा चाहे स्मरिये जैसे इंद्र के वर्षा करने पर आपने देखा होगा की बहुत सारी बहुत सी बालू जो है बरसात में फैल जाती है धन है और फिर आ जाती है इसलिए ऐसा लगाया जैसे इंद्र के वर्षा करने पर गंगा में रेत की धारा की गणना नहीं की जा सकती है वैसे ही कि ये बेतीता पितामह व्यतीत हुए पितामह की गणना कोई भी नहीं कर सकता है केनापी का अध्ययन कर लेना केनापी का की व्यतीत पितामह मतलब अभी तक हुए चतुर्मुख ब्रह्मा की केनापी उसी प्रकार लोक में अभी तक हुए ब्रह्मा की केनापी गणित न संख्या किसी के द्वारा भी गणना नहीं की जा सकती है ऐसा लगाना ठीक है और ये तो आपको बता दिया था ना ईशा वास्तु प्रकाशिका से उसमें क्या था कि ब्रह्मा आदि के लीन होने पर और स्थावर जंगम सभी शरीरों के नष्ट होने पर एक विश्वात्मा नारायण अपने रहते है। इसका क्या मतलब हुआ कि कर्म वस्त्र सभी नष्ट हो जाते हैं कर्मवस्त सभी तो भस्मांतम सब इधम कर्मवस्त जो है सभी का गोधक है ऐसा अभी यहां पर देखेंगे तो नदी श्रुति शरीर शब्द नहीं कहती तब तो फिर क्या होता ये विचार करते कि धर्म धर्मभूत ज्ञान क्या है वो शरीर नहीं है तो क्या उसको ले ले क्या उसको कर उसको कैसे थोड़ा ध्यान देना लेते हैं पर देखो जब कहते हैं तो आयम से आत्मा को भी तो लेते हैं ले लेते हैं, ले हैं ना तो उसी दृष्टि से कोई आत्मा के आसित रहने वाले धर्मभूत ज्ञान को ले सकता था कब यदि शरीर पर नहीं कहते और जब शरीर पर श्रुति स्पष्ट कहती है तो उसको लेना ठीक नहीं है फिर ऐसा ही करना ठीक है कि ईश्वर शरीरत्वेन चार, चार नित्यत्वन पंक्ति लगाना इदम या विशेषण ईश्वर शरीरत्वेन और नित्यत्वेन प्रमाण से सिद्ध सभी पदार्थों के निराकरण के लिए है सभी पदार्थों की व्याकृति के लिए है अब सुनिए प्रमाण सिद्धा प्रमाण सिद्ध से प्रमाण से प्रमाणेन सिद्धा प्रमाण से सिद्ध क्या है दिव्य मंगल दिवि मंगल और दिव्य मंगल विग्रह क्या है ईश्वर के शरीर है तो ईश्वर शरीर सिद्ध है वो कैसे प्रमाण सिद्ध हैं और दिव्य मंगल विग्रह नित्य है तो नित्य प्रमाण सिद्ध है नित्यत्वन प्रमाण सिद्ध है तो इदम अथेदम भसमानतम शरीर हम जब इदम कहेंगे तो भगवान के दिव्य मंगल विग्रह को लेंगे तो इदम या विशेषण ईश्वर शरीर और नित्य प्रमाण से सिद्ध मंगल विग्रह की प्रमाण सिद्ध कौन दिव्य मंगल विग्रह के विवच्छेद के लिए है उनके निराकरण के लिए है लग जाएगा तो उनके निराकरण के लिए है मतलब क्या है कि वो भस्मांत नहीं है थोड़ा और सुनिए कि भगवान के जो श्री विग्रह है ना तो नित इच्छा से सिद्ध श्री विग्रह नित हैं और कभी कभी कार्य विशेष के लिए वो अनित विग्रह को भी धारण कर सकते हैं उसी का कार्य के लिए धारण कर लिया ठीक है दोनों तरह के विग्रह हैं भगवान के, न्यक्ति भी है की इच्छा ही उसमें कारण है अभी यहाँ पर पाठ आ रहा है अपना है ना भस्मांत संस्कार मात्र व्यंजकम भेषा सत्साम ठीक है बाद में ये देखिए आप अपना यहां कर्मा दरनादी तरशयूप संस्कारो भस्मत्वादि अवस्था विशेष तत्मक तथा अवस्थातर आपत्यम भस्म शब्द इति भावः ये भस्म में भस्मांतम मी संस्कार मात्र धन्यकम यहाँ संस्कार शब्द आ गया ना तो भस्मांत यहाँ पर संस्कार मात्र का बोधक है किसका बोधक है अब ध्यान देना संस्कार क्या होता है दाह संस्कार सोडश संस्कार में एक संस्कार क्या है दाह संस्कार है दाह संस्कार किसका है आत्मा का संस्कार सभी जीवात्मा के किए जाते हैं आप नहीं समझे शरीर का दा करेंगे पर उसका दा का फल भागी कौन होगा आत्मा को तो आप नहीं समझे ये इस, दे, दे, दे, दे दे, दा करेंगे शरीर का तो उसका फल भागी कौन होगा आत्मा ही तो फल भागी होगा फल भागी तो आत्मा होगा ना हाँ फल तो आत्मा को मिलता है संस्कार का तभी तो तभी तो क्या होता है कि जिसका संस्कार नहीं किया जाए उसकी तो सदगति भी नहीं मानते हैं ना सदगति नहीं मानते हैं तो ये संस्कार जो है ना तो परमात्मा जी सं रखिएगा अब ये है शरीर के संबंध से है पर है तो उत्कर्षता है उससे तो अब जितने संस्कार है ना ये सभी सब कल्याण के लिए ही किए जाते हैं जीवात्मा के तो इस ध्यान देना की हिंदू धर्म में आपने सुना होगा मरने के बाद अधिक समय रखते है घरों में जल्दी जल्दी दस संस्कार करने की हिंदू धर्म में है अज्ञान शास्त्रों के तुरंत करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से भी क्या है उसे बहुत सारे हानिकारक क्या कहते हैं कीटाणु निकलते हैं बहुत वो हानिकारक होते हैं दूसरे के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से और इसमें शास्त्र कहते हैं जल्दी जल्दी उसका संस्कार कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी संस्कार कर देना चाहिए कारण क्या है कि देखो जब व्यक्ति मरता है ना तो पहले इंद्रियां सब काम करना बंद कर देती हैं, प्राण भी निष्क्रिय हो जाता है स्वास्थ्य गति अवध हो जाती है इतने से आत्मा निकल गई या नहीं कह सकते उसमें धनंजय वायु जो है ना उसको आत्मा का घोड़ा कहा गया है धनंजय वायु निकल जाने पर यह समझना चाहिए आत्मा निकल गई धनंजय वायु निकलने की पहचान पेट फूल गया पेट फूल गया इसलिए जल्दी संस्कार करने से क्या होता है शरीर में रहने वाली जो आत्मा है उसके रहते संस्कार हो तो जाना चाहिए तब उसको खड़ोता है इसलिए जल्दी संस्कार किया जाता है ये स्वामी भी बताते थे तभी तो संस्कार अच्छा और अभी तो निकलने ऐसी पहले संस्कार हाँ करना चाहिए अब संतों में क्या है सोचते हैं जिंदगी भर यह पैसा कमाया है तो फिर लोग सोचते हैं एक दो दिन रखे रहेंगे और पैसा चढ़ जाएगा तो इसे गुरु की कराने के लिए रखे रहते हैं दूसरे को तो ऐसा अच्छी बात नहीं है नहीं करना चाहिए हैं आज अब पर तो ये ये दाह संस्कार है ना और वो जिन लोगों की समाधि का विधान है ना छोटे बच्चों को भी जो है ना वो भूमि में खनन करते हो कि समाधि का विधान है शायद कुछ कम आयु वालों का ना यो को है या तो छोटे आयु वालों को छोटे छोटे बच्चे जो मर जाते हैं उनको खनन खनन संस्कार उसको तो उसमें क्या करते हैं खनन कर देते हैं और आदि से क्या लेंगे आप जल प्रवाह जल प्रवाह ले लेंगे दाह खनन आदि तत्त संस्कार कर्म है खनन आदि उन उन संस्कारों को करने वाले उन उन संस्कारों को संस्कारक संस्कार कर्म कर से संस्कार संस्कार है ना? संस्कारक कर्म करते संस्कार जनक कर्म है संस्कार जनक तो अब ध्यान देना संस्कार संस्कार कर्म कर हुआ संस्कार का जनक कर्म तो संस्कार का जनक कर्म कौन है दाह संस्कार का जनक कर्म कौन है तो दाह कर्म संस्कार का जनक है इसलिए दाह कर्म को भी संस्कार कह देते हैं दाह संस्कार देखो दाह कर्म संस्कार का जनक है तो उसको क्या कह देते है दाह संस्कार तो किसका संस्कार जनक है जीवात्मा के ठीक है जैसे की ये क्या है की कर्ण वेदन वगैरह करते हैं ना तो इसको भी संस्कार कहते हैं क्योंकि यह संस्कार का जनक होने से संस्कार कहे जाते हैं सभी है। अब देखेंगे तो यहाँ संस्कृतें अने संस्कृतें अने संस्कार ये संस्कार इसी प्रकार समझ लेना ये भी जीवात्मा के संस्कार है हाँ ये भी जीवात्मा के संस्कार हैं तो संस्कार से संस्कृत होने पर इससे काम होता है तो अब यहाँ पर देखेंगे तत्त संस्कार कर्म उन उन संस्कार के जनक कर्म संस्कार के जनक कर्म कौन है दाखन नादी दाखन उन उन संस्कार के जनक कर्मों के अधीन कर्मों के तो कर्मों के अधीन ही तो संस्कार है संस्कार किसके अधीन है उन उन कर्मों के अधीन क्या है संस्कार संस्कार क्यों रूप है अतिशय रूप उन उन कर्मों के अधीन अतिशय रूप संस्कार मतलब उन कर्म करने से उसमें कुछ अतिशय आ जाता है वो अतिशय क्या है संस्कार ऐसे मतलब श्रेष्ठता क्या मतलब है इससे एक गुण है खनन आदि क्या है संस्कार कर्म है दा खनन आदि उन संस्कार कर्मों के अधीन अतिशय रूप संस्कार अतिशय रूप क्या होता है संस्कार है अब ध्यान देना जीवात्मा का संस्कार होगा वो एक हमने आपको धर्मशास्त्र की दृष्टि से बताया ठीक है अब यहाँ पर जो लौकिक दृष्टि से देखेंगे आप संस्कार जनक कर्म के अधीन रूप संस्कारा वो संस्कार क्या है तो कहते हैं भस्मत्वादी अवस्था जीवात्मा का संस्कार हुआ तो मैं से बताया और लोग में समझते ना संस्कार का मतलब क्या हो गया मतलब जब शरीर को समझते हैं ना आप तो संस्कार किसका हुआ शरीर का तो संस्कार वाला कौन हुआ संस्कार वाला हुआ शरीर तो इस दृष्टि से संस्कार किसका किसमें है तो वो शरीर में क्यों रूप है भस्मतरूप है तो शरीर तो भस्म हो गया तो उसका संस्कार क्यों रूप हो गया भस्मतरूप हो गया हाँ तो संस्कार भस्मत्वादी रूप अवस्था भी है लग जाएगा तो शरीर की दृष्टि से कहते हैं शरीर के द्वारा ये आत्मा के संस्कार है आत्मा के संस्कार ये भस्मत्वादी रूप नहीं है गतिथय रूप वहाँ है तो ये देखेंगे दायक खनन आदि उन, -उन संस्कारक कर्मों के अधीन अतिशय रूप संस्कार रूप अवस्था विशेष वादी रूप और जब क्या करते हैं कि वो खनन करके मिट्टी में रख देंगे ना तब मृतिका बन जाएगा तब संस्कार मृतिकात्व रूप अवस्था विशेष हो जाएगा किम हो जाएगा मृतिकात्व रूप अवस्था विशेष हो जाएगा आप समझ रहेगा अपनी तरफ से और वो सिंह वगैरह खा जाएगा तो विष्ठ विषात्व रूप हो जाएगी विशेष कोई संस्कार हो जाएगा उसका अच्छा तो तद सामान्य सामान्य रूप से बोधक है अमूल में बोधक है संस्कार मात्र कांजकम कर दे बोध संस्कार मात्र का बोधक है मतलब सभी प्रकार के संस्कारों का बोधक है संस्कार किए भस्मत्व रूप मृतिकात्व रूप और विष्ठात्व रूप लग जाएगा की भस्मांत यह पद भस्मा क्या भस्मत्व निष्ठात्व और मृतिकात्व का बोधक है मृतिकात्व का बोधक है कौन सा पढ़े भस्मांत पढ़े इसका मतलब क्या हुआ कि जीवात्मा के उत्क्रमण के पश्चात शरीर भस्मांत निष्ठांत है या तो मृतिकांत हो जाता है ना शरीर भस्म हो जाता है मृतिका हो जाता है विष्ठा हो जाता है यही मतलब है ठीक है संस्कार मात्र कहने से सब आ गया ना अब सुनिए अब ध्यान देना तो संस्कार जो किए जाते हैं मनुष्यों के ही तो किए जाते हैं पशु पक्षी के तो नहीं किए जाते तो उसके लिए फिर तुम विषय करते हैं ये संस्कार तो मनुष्य के ही किए जाएंगे पशु पक्षी के तो नहीं करते लोग ऐसे ही मर जाते हैं पहले देखा था जानवरों को भी लोग गड्ढा करते मिट्टी बंद करते देखा था जानवरों को करते नहीं अब तुम मरी नहीं पाते होंगे मैं समझता हूँ मरेगा तो भी चलेगा तो अब लेकिन मतलब कोई संस्कार तो पक्षियों के जंगल में नहीं होते हैं तो फिर क्या वो तो फिर उनके शरीर का कैसे ग्रहण होगा तो बताते हैं कीटानता क्या है कीटान है अन्य प्रसिद्ध उपलक्षण होगा अन्यथ मतलब अन्य शास्त्रों में प्रसिद्ध कीटान तत्वादि का उपलक्षण है अथवा मतलब देख कभी देखा होगा आपने कोई किसी कीड़े खाकर कोई मर जाएगा ना तो उसमें बहुत सारे कीड़े कीड़े ही दिखाई देंगे तो बाद में कीड़े ही शेष रह जाएंगे और कुछ नहीं रहेगा ऐसा भी होता है तो कहते हैं कीटानतात्व तो आदि का भी क्या है उपलक्षण है जब आप जलाएंगे तभी तो भस्म बनेगा दात और जो गाड़ेंगे तो मृतिका बनेगा और सीखाएगा तो विष्ठा बनेगा जब नहीं होगा तो ये कुछ तो कीटान क्या हो जाएगा कीटान हाँ कीटान्त हो जाएगा कीटांत हो जाएगा आदि से वो भी ले लेना की अपने आप पड़े पड़े भी तो मृतिका बन सकता है अपने आप पढ़े-पढ़े भी मृतिका बन सकता है तो वो ले लेना आप तो ये अन्य तो मतलब अन्य या अन्य शास्त्रों में प्रसिद्ध कीटानता उपलक्षण है ये पर तो संस्कार नहीं हुए तो उनको भी ले लेना है ना वो भी मृतिका बन जाएंगे अच्छा और अच्छा एक मिनट संस्कार मात्र व्यंजकम में थोड़ी भूल लगता है मैंने किए है जब संस् संस्कार कहा गया है ना ये तो विष्ठा वाला वो नहीं लेना क्योंकि वो सिंह तो कोई संस्कार नहीं है सिंह खाए कोई संस्कार मतलब संस्कार से क्या दाय खनन लेना और खनन। अच्छा हमने वहाँ विष्टांत लिया भी नहीं था नहीं। जल नहीं। संस्कार लिया था ना तो ठीक बता हमने ठीक बताया भूल नहीं हुई नहीं हमने बिल्कुल ठीक तो बताया वहाँ में जो है ना वो मेरे मैंने ठीक कहा था वहाँ कोई भ्रम नहीं था बल्कि यहाँ ले लेना क्या आप विष्ठांत तो यहाँ ले लेना और वहां पर क्या क्या हो जाएगा भस्म हो जाएगा मृतिका हो जाएगा बस यही होगा और मछली खाएगी तो रिस्था भी हो जाएगा ठीक है और तो फिर यहाँ ले लेना कीटान, कीटान तत्व से क्या ले लेंगे विष्ठान तक भजत सिंह खाएगा तो जब जब संस्कार नहीं होते हैं जिनके तो उनके लिए दिया पशु पक्षी आधेगा अब अथेदम भस्मांतम शरीरम तो शरीर को समझाते हैं शरीर शब्द अनुसार विश्रण स्वभावत्व तो कहते हैं शरीर शब्द में विपत्ति निमित्त के अनुसार ध्यान देना प्रवृत्ति निमित्त और विपत्ति निमित्त दोनों अलग अलग होते हैं कौन को ये दोनों अलग अलग होते हैं तो इसको एक उदाहरण समझेंगे जैसे गो शब्द है ना तो गच्छी गौ हो क्या है सूत्र है और उड़ादी सूत्र क्या है गवेर डोहो तो गम धातु से करता अर्थ में सत्य होता है दो, दो में क्या रहेगा ओ गो अड्डे तो सामर्थ क्या का दो हो जाएगा तो गो बन जाता है ना तो ये करता में सत्य होता है तो गहू का क्या होता है गच्छति थी अब ध्यान दे तो निमित्त यहाँ पर क्या है गमन कर गमन कर्तव्य तो निमित्त को यदि गमन कर्तृत्व को प्रवृत्ति निमित्त माना जाए जो निमित्त है उसी को क्या माना जाए प्रवृत्ति जा निमित्त तब तो चलने वाले जो है मनुष्य को भी क्या कहना पड़ेगा गौ क्यों गी गौ जो जाता है वो गौ है तब तो मनुष्यदी जो जाते हैं मनुष्य जाती है मनुष्य जाता है सबको गौ कहना पड़ेगा और जब बैठी हुई गाय के लिए भी गौ शब्द का प्रयोग होगा हो तब नहीं होगा गौ इसलिए मानना पड़ता है कि ये जो गच्छती थी, थी गौ इस प्रकार जो गमन कर्तृत्व है वह उसकी प्रवृत्ति का निमित्त तो है हाँ विस्पत्ति का निमित्त है प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है बात आज समझ में विपत्ति निमित्त क्या है गमन कर्तव्य अच्छा अभी यहाँ पर देखिए तो शरीर शब्द है ना यहाँ पर टिप्पणी में प्रथम पंक्ति में देखेंगे स्वभाव वाला नहीं सीरियत इसका अर्थ होता है नष्ट होता है क्यों होता है नष्ट होता है, है। सीरियते का मतलब है की विनष्ट होता है इसलिए शरीर फैलाता है तो शरीर का क्या होगा विनष्ट होने वाला या विनाशी स्वभाव वाला क्या हो जाएगा हाँ विनाशी स्वभाव वाला मूल पाठ शरीर शब्द में विपत्ति निमित्त के अनुसार विनाशी स्वभाव ज्ञात होता है कैसा स्वभाव ज्ञात होता है विनाशी स्वभाव मतलब विनष्ट होने का स्वभाव शरीर शब्द में विपत्ति निमित्त के अनुसार विनाशी विनाशी स्वभाव ज्ञात होता है बिनाशी स्वभाव लग जाएगा शरीर शब्दे का समझ लेना शरीर शब्द की विपत्ति के अनुसार ऐसा समझ लेना अब अनुसार हम टिप्पणी आपको बता दूं दूंगा तो टिप्पणी चलेंगे टिप्पणी मिलेगी प्रथम पंक्ति hmm. इसका अर्थ होता है कि विनष्ट होता है इसलिए शरीर कहलाता है विनस्ट होता है या छिन्न भिन्न होता है इसलिए शरीर कहलाता है इस विपत्ति से यहाँ पर विश्रणालम का अर्थ है कि बिनाशी स्वभाविनाशी स्वभाव विनाशी स्वभाव प्रकरण के अनुसार ग्रहण करना चाहिए शरीरम शरीरम इस ऐस, ऐसी से होने से यह यहाँ पर प्रकरण के अनुसार विनाशी स्वभाव ग्रहण करना चाहिए विनाशी स्वभाव अस्मत्व सिद्धांतानुसार ऋण हमारे सिद्धांत के अनुसार मतलब वेदांत सिद्धांत के अनुसार शरीर शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त होता है अधेत्व विधेयत्व और शेषत्व देखो लिखा है ना वही पर देखिए हमारे सिद्धांत के अनुसार आधेयत्व विधेयक से अधिकम शरीर शब्द प्रवृत्ति निमित्तम शरीर शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है अध्ययत्व विधेयक सुनो परमात्मा है आधार परमात्मा क्या है आधार है शरीरी परमात्मा सबका आधार है शरीरी परमात्मा सबका तो शरीर क्या होंगे आधे हो जाएंगे तो शरीर शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है अध्ययत्व और ध्यान देना कि परमात्मा को उद्देश्य करके परमात्मा को उद्देश्य करके ये सभी शरीर बने हुए हैं परमात्मा को उद्देश्य करके चेतना चेतन रूप सभी शरीर बने हुए हैं तो जब उद्देश्य हो जाएगा परमात्मा तो शरीर क्या हो जाएंगे हाँ तो शरीर शब्द की प्रवृत्ति के निमित्त हो जाएगा विधेयक तो, और शरीर ही परमात्मा ऐसी है तो शरीर उनके क्या हो जाएंगे शेषत्व तो आधेयत्व विधेयक शेषत्व आदि से नियम में तुम कर लेना है न कि आ तो भी तो की आ रेयत तो शेषवादी जो शरीर संबंधी की प्रवृत्ति निमित्त है लग जाएगा तब ईना ग्राह्यम उनको यहाँ पर ग्रहण नहीं करना क्योंकि यहाँ पर इस प्रसंग में उनका कोई उपयोग नहीं है तो क्या है विपत्ति निमित्त लेना है भीषण शालिक तो क्या लेना है निमित्त क्या है वो लेना है और प्रवृत्ति निमित्त नहीं लेना है प्रवृति निमित्त नहीं लेना है अच्छा तो बिना स्वभाव वाले लेना सब और निमित्त वाले लेंगे तो चेतन जीव भी हो जाएगा तो वो तो भसवान्त नहीं है अच्छा आगे देखेंगे प्रसंगानुसार बताए देते है शब्दा नाम अन्य विपत्ति निमित्तम अन्यत प्रवृत्ति निमित्तम शब्दा नाम वित्पत्ति निमित्त अन्य शब्दों का विपत्ति निमित्त अन्य भिन्नम शब्द का विपत्ति निमित्त भिन्न होता है क्या प्रवृत्ति निमित्त अन्य और प्रवृत्ति निमित्त भिन्न होता है यथा गिथि गौ इस प्रकार गो शब्द का गमन शालित्व प्रवृत्ति तो निमित्त है गमन शालित्व का कर गमन करने का स्वभाव गमन करने का गमन कर्तव कह सकते हैं है ना गमन कर्तृत्व भी गमनकर्ता का स्वभाव है ठीक है गो शब्द का विपत्ति निमित्त है गवनशालित या गवन कर प्रवृत्ति निमित्ता वो प्रवृत्ति निमित्त क्यों वो प्रवृत्ति निमित्त क्यों नहीं है क्योंकि तो उसको प्रवृत्ति क्यों निमित्त तो तो मानने पर किसको गगन कर्तित्व को या गमन शालित्व को प्रवृत्ति निमित्त मानने पर बयाने गर् बैठी हुई गाय में बैठी हुई गाय में गौ शब्द के प्रयोग के अभाव का प्रसंग होगा बैठी हुई गाय में गौ शब्द के प्रयोग के जो सो कह गाय गौ अतः इसलिए शासनादि मत रूप जाती ही प्रवृत्ति निमित्त है किसका गो हाँ उस, उस मतलब ध्यान देना की गौ शब्द का मतलब गो शब्द का गो शब्द का प्रवृति निमित्त क्या होगा शासनादि महत्व तो होगा बताइए समझ शासनादि महत्व जिसमे है उसको क्या कहेंगे गौ कहेंगे तो गो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है शासनादी मत विपृत्ति निमित्त क्या है गमन करती तो शासनादी मत रूप जाती है इसी सर्व संवान्य है यह सर्वमान्य है उत्तम ही वाक्यपदी है क्योंकि वाक्यपदी ग्रंथ में कहा है व्याकरण का ग्रंथ है यह आचार्य अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में है न ही गहु स्वरूपण कि गौ स्वरूपता गौ नहीं होती है गौ स्वरूपता गऊ कोई स्वरूप से गाय नहीं कही जाती मतलब हुआ ना भी अगौ के स्वरूप से कोई स्वरूप से अग... अगो भी कोई नहीं कहा जाएगा मतलब क्या गौ स्वरूप से गौ नहीं है और स्वरूप से गोभिन्न भी नहीं है गौ स्वरूप से गो नहीं है और स्वरूप से गो भिन्न भी तो बल्कि क्या है गो अभि संबंधा गोत तो करते है शासनादी मत तो का क्या है बल्कि शासनादी मत तो जाति के संबंध से वो गऊ है जाति के संबंध से वो स्वरूपता गो नहीं है और स्वरूपता गो भिन्न भी नहीं है ना तो गो है ना गो है तो तो फिर वो वो कैसे गो कैसे है गो नहीं है तो गो है कैसे है ना अब जो अगो वस्तु है जो गो गोभिन्न वस्तु है तो स्वरूपता अगो है क्या मतलब क्या है की शासनादी महत्व का संबंध ना होने से वो अगु है देखे की गौ मतलब गो स्वरूपता गो नहीं है और कोई भी वस्तु स्वरूपता हाँ ये लगा दे कोई भी वस्तु जोड़ना जो जो कि गो स्वरूपता गो नहीं है और कोई भी वस्तु या गो बिन वस्तु स्वरूपता अबो नहीं।, नहीं तो बल्कि गोत के संबंध के कारण है कि गोत् के संबंध से जिसमें गोत है गोत् का क्या यहाँ तो शर्सादी महत्व के कारण क्या है वो और जो अगो है वो शर्सादी महत्व के न होने अच्छा अतः अच्छा प्रकृति इसलिए प्रकरण में शरीर शब्द के विपत्ति निमित्त को ग्रहण इसलिए इस प्रसंग में शरीर शब्द का विपत्ति निमित्त के ग्रहण का कथन है शरीर शब्द के विपत्ति निमित्त के ग्रहण का इति भाव्यम करते ऐसा विचार करना चाहिए जानना चाहिए लग गया तभी विपत्ति निमित्त के अनुसार उन्होंने कहा प्रवृत्ति निमित्त के अनुसार उन्होंने नहीं कहा प्रवृत्ति निमित्त आ रही है निम्� ऐसा चित्र में जो चित्रेंगे क्या कहेंगे वो मतलब क्या है की गो अर्थ का बोधक है गोवर्ध का जैसे ध्यान देना कि गो शब्द गो शब्द गो गोवर्ध का बोधक है ऐसे जो चित्र बनाया गया है वो भी क्या है उसका बोधक है तो बोधक होने से कहा जाता है शब्द वर्थ में अब ऐसा सामंजस्य होता है ना कि देखिए शब्द अर्थ में सामंजस्य कैसा कोई बोलता है क्या तो किसका बोध हुआ अर्थ क्या? अर्थ का बोध हुआ ना अब किसी ने बोला गहू कोई प्रश्न करें क्या कहा तो आपने क्या उत्तर बोलेंगे गहू तो शब्द वर्थ में ऐसा जो है संबंध होने से ऐसा होता है अलग होता है अर्थ अलग होता है संबंध होने से ऐसा बचता है अब देखिए तो अब ए... एक बात सुन लेना ये सुनकर के जो आपको अर्थबोध होता है ना इसको कौन सा ज्ञान मानते है सुन के जो तो अर्थ जैसे हम पढ़ा रहे हैं नहीं सुनो जैसे आपने सुन रहे हैं ना तो शब्द का प्रत्यक्ष तो श्रावण प्रत्यक्ष <un scare sound replies> हुआ अब बोध को श्रावण प्रत्यक्ष कहेंगे वो बोध हुआ वो क्या हुआ हाँ तो बोध होता है तो कहते पद ज्ञानम तू कर्णम तो शाब्द जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान के करण कौन है इंद्रिया प्रत्यक्ष ज्ञान के करण कौन है ना इंद्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान क्रमा है इंद्रिया क्या है करण है और अनुमिति ज्ञान प्रमा है ना उसका करण क्या अनुमान अनुमान क्या व्याप्ति ज्ञान ही अनुमान है किसी के लिंग परामर्श अनुमान है तो व्याप्ति ज्ञान में क्या है इससे क्या होता है अनुमिति उप्रमा होती है तो शाव बोध किससे होता है पद ज्ञान से किससे होता है और पद ज्ञानम तुपकरणम द्वार तत्र पदार्थ भी और लेकिन यदि आपको ध्यान देना शक्ति ज्ञान नहीं है तो आपको पदार्थ का बोध होगा जैसे आपसे कोई ऐसे शब्दों को बोले जिनका बोध नहीं है कोई भिन्न भाषा शब्द बोले जाए तो, तो आप शब्द तो समझ सकते हैं ना तो आपको श्रावण प्रत्यक्ष हो गया शाब्द तो बोध हुआ क्यों शक्ति ज्ञान सबकी ज्ञान होने से क्या होता है पदार्थ का स्मरण होता है और पदार्थ के स्मरण से शब्द बोध होता है जैसे एक वाक में चार पाँच शब्द हुए तो शब्द ज्ञान होने से क्या होगा सभी पदों के अर्थ का सभी पदों के अर्थ का और फिर क्या होगा कि फिर ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण है वाक्यर्थ ज्ञान में तो पदार्थ ज्ञान कारण है मतलब पदार्थ का स्मरणात्मक पदार्थ का और सत्य क्या बोला मैंने पद ज्ञानम करणम द्वार पदार्थ भी श्राब्दोधा फलम तत्रि री साकार शाब्द बोध फल मतलब श्राब्द ज्ञान फल है और सब्ती ज्ञान क्या है सहकारी कारण है तो जो आपको सुनकर के जो कथा वेदांत जो ज्ञान होता है वो कौन सा ज्ञान है, है। कौन सा ज्ञान है शाब्द बोध है ठीक है तो श्रवण प्रत्यक्राब्दोध तो में अंदर समझे केवल शब्द का ज्ञान हो अ समझ में ना आए केवल शब्द का ज्ञान क्या होगा श्रावण समझिए श्राब्द बोध के पहले श्रावण प्रत्येक होता है है ना पद का शब्द का श्रावण प्रत्यक्ष होता है फिर तो यदि सब्जी ज्ञान है तो फिर पर होने पर शब्द हो जाता है बता दी बोले में तो पहले क्या होता है श्रावण प्रत्यक्ष तो अब जो पुस्तक अपने सुनते नहीं अपने से पढ़ते है तो उस ज्ञान को क्या मानेंगे पुस्तक पढ़ते है ना ज्ञान होता है उसको क्या मानेंगे शब्द बोर्ड ही है साबोध कैसे है ये जो लिपि है ना श्रावण प्रत्यक्ष नहीं नहीं श्रावण प्रत्यक्ष बता रहा हूँ श्रवण प्रत्यक्ष नहीं है पर तो इसे सुनकर जो अर्थबोध होता है वो सात बोध होता है कैसे सात बोध होता है ये जो लिपि लिखी है ना तो लिपि के द्वारा क्या होता है शब्द का स्मरण होना है लिपि के द्वारा क्या होता है तो स्मरण शब्द से स्मरण शब्द से क्या होगा की शब्द के अर्थ का बोध होगा स्मरण शब्द से क्या होगा शब्द के नहीं बात सुनी आई आपको मतलब देखो हम बोलते हैं तो आपको क्या है कि आपको शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है शब्द का क्या हो रहा है ठीक है ना से प्रत्यक्ष शब्दों का हो रहा है और लेकिन जब आप ये पढ़ रहे हैं ना तो लिपि के द्वारा क्या होता है आपको शब्दों का स्मरण तो स्मर शब्दों से शब्द हो जाता है वहाँ पर स्मरमाण शब्दों से वो भी शब्द बोध है बात है स्मरी में या मार जब कोई बोलता है तो शब्दों से शब्द और जब आप पढ़ते हैं तो क्या है लिपि क्या होती है शब्दों की है ना लिपि के द्वारा का स्मरण होता है तो वहाँ पर क्या होता है मार मार स्मरण शब्दों से शाब्दोध हो जाता है इतना ही जानिए जैसे कोई बोलता है तो अब ये, ये आपको बोध हुआ की नहीं हुआ <laughs> कौन सा बोध है नहीं बोध कौन सा है किस ज्ञान में आएगा ये साब्दबोध ही है क्योंकि ये जो चेष्टाएं है ना तो चेष्टाओं के द्वारा क्या होगा शब्द का स्मरण होगा और फिर हो चेष्टा को तो अलग प्रमाण मानते हैं है। लेकिन जो चेष्टा को प्रमाण नहीं मानते तो के के और कुछ लोग इसका अनुमान भी, भी अंतर्भाव कर सकते लेकिन जो शब्द तो लेकिन जो शब्द प्रमाण मानते हैं ना तो शब्द बोध ही है वो उसके द्वारा शब्दों का स्मरण हो जाएगा शब्द बोध हो जाएगा अच्छा तो अब अब ये क्या प्रश्न चल रहा है की प्रवृत्ति निमित्त क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं तो शरीर शब्द की अनुसार यहाँ पर विनाशी स्वभाव ज्ञाप है स्वभाव वाला विनष्ट होने वाला शरीर या विनाशी स्वभाव वाला शरीर भस्मांत होता है, है? या विनाशी स्वभाव वाला शरीर भस्म होता है ऐसा कहा जाता है हो गया अब आगे है परमात्मा प्रणो वाचम परमात्मा का प्रणोवाच्यत्व तो है प्रणो शब्द वाच्यत्व प्रणो शब्द का वाच्य कौन है तो प्रणो शब्द वाच्यत्व किसका परमात्मा प्रणो शब्द का वाच्य है इसको बता रहे हैं कि मंत्र में क्या है ओम कृदो स्मर कृतम स्मर कृदो स्मर कृतम स्मर तो यहाँ पर ओम शब्द आया है ना ओम मतलब प्रेणोम तो ये परमात्मा का वाच्य है ऐसा कहते हैं सुनो सुन लीजिए मतवा इस प्रकार क्रम से चेतन चेतन और के विवेचन को या भोक्ता का क्या अर्थ हो जाएगा चेतनात्मा भोग्य का अर्थ क्या हो जाएगा अचिन प्रकृति और प्रेरित हो जाएगा परमात्मा इस प्रकार भोक्ता भोग्यम प्रेरितरण के महत्व इस प्रकार क्रम से चेतन चेतन जीव और अचेतन प्रकृति के भेद को कहकर प्रेरक प्रकृति परमात्मा का प्रकृत <conventional ello> <makeslee> परमात्मा का प्रणो से कथन करते हैं प्रणों से हाँ वैसे प्रणो से कथन करते हैं या प्रणो से ग्रहण करते हैं लगाइए कि प्रेरक प्रकृति महापुरुष का प्रेरक प्रकृति परमात्मा का प्रणो से कथन करते हैं किस प्रकार ओम इस प्रकार यथा थर्वण अथर्वेद की शाखा वाले जैसा कहते हैं के जिस जैसा कहते हैं के अथर्वेदा का तो प्रश्नों सर अथुर्वेद का है यह प्रश्न मुंडक मांडुक्य तीनों अथुर्वेद के हैं चंदो देखना होता है अच्छा यथा आम्रंथ अथर्वण यह पुनः एतम पुनःतम ओमिति एते अक्षरे परम पुरुषम पुनः जो पुनः जो ओमिति ओम इस अक्षर से ही पुनः जो तीन मात्रा वाले ओम इस अक्षर से ही तीन मात्रा वाले प्रत पुनः जो तीन मात्रा वाले ओम इस अक्षर से ही परम पुरुष का ध्यान करता है परम पुरुष का किसके द्वारा तीन मात्रा मात्रा वाले ओम ओम इस अक्षर से वाला अक्षर कितना है वो एक ओम अक्षर कहते हैं एक अक्षर है ना तीन मात्रा वाले ओम इस अक्षर से तो परम पुरुष का ध्यान करता है तो ओम शब्द किसका वाचक हो गया परम पुरुष का तो ओम से कौन कहा जाएगा परम पुरुष कहा जाएगा सुनो तीन वर्ण है आ वर्ण कितने हैं? अक्षर एक है मतलब क्या है कि अत सहित को क्या कहेंगे अक्षर मतलब ज्ञान देना अथसहित को अक्षर कहते हैं ऐसा समझ लीजिए आप इसको कैसे अक्षर अथ सहित को तो सुनो पहले हाँ मतलब एक अक्षर है आ तीन आन है और अक्षर एक है वो निकल लू पास मेरे को पूर्ण पूर्णम दचते पूर्णमादायशिष्य ओम शांति शांति शांति